संगीत के जो प्रेमी है हमारे दोस्त, वो इस को अच्छी तरह से चाहते भी है और काफी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और काफी मैसेजेस भी आपके आते हैं तो हमें अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़कर सुनकर तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है बाल कृष्ण जी जो म्यूजिक टीचर है और एच जी इंटरनेशनल में विशेष अपनी सेवा दे रहे हैं गीत भी लिखते हैं कंपोजिशंस भी करते हैं और दो तीन एपिसोड हमने उनके सुनी हैं और ये धारा जो है आप चलती संगीत की, दुनिया की तो आज मारू विगली राग। दो रागो का कम्पोजिशन है तो मारू विहाग ये एक नया कम्पोजिशन वो बता रहे है तो उसके बारे में जानेंगे समझेंगे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी मारू विहाग के बारे में बताइए ये राग कैसा है मारू विग अपने आप में एक आनंददायी राग है जिससे कहते हैं हम सुन कर के मन करता है और सुने हु। कई चीज सुनने के बाद दोबारा नहीं सुनना लेकिन कुछ चीज ऐसी बार बार सुनने का मन करता है हाँ हाँ। तो मारू विग राग भी एक ऐसा ही राग है जिसे हम हर बार सुनने का मन करेगा और मैं अभी भी सुनाऊंगा तो आपको भी दो चार बार सुनने का वापिस मन करेगा तो मैं पहले बताना चाहूंगा की राग मारू विग जो है वो बिलावल ठाक से उत्पन्न हुआ है और मारु और बिहाग दो अलग अलग राग है ये एक राग नहीं है इसमें दो राग हैं, एक मारु है दूसरा बिहाग राग है इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ है मारु बिहाग राग इसके आरोह में रेग वर्जित है ऋषभ और धैवत स्वर दोनों आरोह में वर्जित है और इसका जो अब्रोह है वो संपूर्ण है इसमें सातों स्वर लगेंगे तो जैसे सा ग तीब्र लगेगा इसमें सा ग म प नी सा और अबरो में धा पा मा सा नी ध प म रे सा मतलब अबरो में सारो सारे सातों स्वर लग रहे हैं आरो में पांच स्वर लग रहे हैं तो इसकी जाति जो है वो ओडब संपूर्ण हुई औडफ संपूर्ण अब ओडब संपूर्ण इसकी जाति हुई इसमें रे ग धहनी तो शुद्ध लगते हैं और माँ जो है वो तीव्र लगता है मतलब एक ही है कि इसमें माँ तीब्र लगता है बाकी सारे स्वर वैसे ही है जैसे लग रहे हैं और रे और ध इसमें आरोह में वर्जित है मतलब लगाना नहीं है इसका बादी स्वर जो है वो गंदा है रे और ध्य इसका जो है वो ऋषभ और धैवत आरओ में वर्जित है आरओ में और अबरोह में सारे स्वर लगेंगे सारे लगेंगे आते वक्त वक्त सिर्फ पांच लगेंगे हाँ जाते वक्त पांच स्वर आते वक्त सातों स्वर इसकी जाति स्तर इस ऑर्डप संपूर्ण हुई मतलब संपूर। पांच स्वर लगेंगे तो ऑर्डप अगर छह स्वर लगते हैं किसी राग में तो हो जाती है और सातों स्वर लगते हैं तो, तो संपूर्ण, संपूर्ण जाती है। हो जाते हैं तो इसमें आरओ में तो पांच स्वर लग रहे हैं तो ऑर्डब हुआ और आते वक्त आरओ अबरों में जो है सातों स्वर लग रहे हैं तो ये हुई संपूर्ण तो इसकी जाति ऑर्डप सम्पूर्ण इस तरह से होगी और इसका जो बादी स्वर है वो है गंधार मतलब स्वर है और संबादी स्वर है निषाद और ये राग जो है वो पूर्वांग प्रधान व शांत प्रकृति का एकदम मैंने कहा ना कि स्वर सुनने का बार बार मन करता है ऐसे ऐसा राग शांत प्रकृति तो का राग है ये <laughs> और पूर्वांग वादी राग है मतलब हमारा जो नोट होता है सासे नीतक का सासे सातक का जो नोट है उसके बीच में एक पूर्वांग पद होता है उत्तरांग तो सारे गाँव ये पूर्वांग में आता है और उसके बाद के स्वर उत्तरांग में आते हैं तो जब भी हम इस राग को गायेंगे तो पूर्वांग में अच्छा खिलेगा इसे जितना पूर्वांग गएंगे राग समझ गएगा तो इस तरह से ये मारु बिहाग राग बनाए अब मैं इसका पहले आरओ अब्रोह और कैसे इसको जी चलन जी, जी, कैसे चला इसको कैसे शुरुआत करे रियास का हाँ वही मैं आपको बताऊंगा जी जी जी नी सा नी सागा नी सा जब हमने आरो लिया तो इसमें पाँचों स्वर लगे हैं सा ग प नी ये पाँच स्वर लगे हैं। तो इसका इस तरह लेंगे हम नी, नी सा ग प नी सा नी ध म गे सा जैसे इसमें मागा की संगति देंगे हम इससे स्पष्ट हो जाएगी मारू भी आएगा केवल इतना ही आएगा मा सा और इसका चलन करेंगे तो पा मा गा म गी सा मा गा मा गे सा ध प म गी ध म प ग इस तरह इसका चलन होगा ठीक है ये संपूर्ण का जो सिस्टम है उस अनुसार ये चलेगा पांच वक्त और आरो में लगेंगे आते वक्त आरो में, में का यूज करना है और मग जो लगेगा मा... बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं और आते वक्त रे और को मतलब दरों में हम रे और दर्जित रखेंगे छोड़ना है तो ये जब आप बैठेंगे सवेरे रियाज करने के लिए तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते है तो मारो विह ग्राह को जो है प्रैक्टिस करना है आपको आरो और को आपने अच्छी तरह से समझा और संपूर्ण जाति का ये राग है और ये कौन से टाइम पे सवेरे या शाम को कब अच्छा लगता है ये ये खेलता हुआ राग है तो आप इसे शांत प्रकृति का शांत तो का समझ सब कैसा होता है आप समझ सकते हैं। हाँ, उसी समय आप जिसका रियाज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुबह में रियाज करेंगे बेटर रहे तो जितना जल्दी आप उठ के कर सकते हैं चार से पाँच के बीच में बिल्कुल मैं तो कहूँगा ना आप रियाज करते हैं संगीत सीख रहे हैं 100 चार से पांच के में तो 100 आप की रियाज रियाज करने जरूरत नहीं है बहुत बहुत अच्छा राग। बहुत अच्छा राग समय है चार से पांच अगर आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर रहेगा और ये बहुत ही शांत प्रकृति का राग है इसलिए शांति के समय में आप इसका प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आप इसको पकड़ पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो इसकी और खूबसूरती क्या है ये कैसा इसके अंदर भाव क्या है ये अभी मैं इसकी बंदिश सुनाऊंगा आपको इसका छोटा ख्याल जी जी तो आपको भी अच्छा लगेगा अच्छा तो मैं पहले इसका छोटा ख्याल छोटा तो उसके बाद आप समझते हाँ कैसा लग पाएगा गे सा नी स ग नीध नीध प मरे सा इसका छोटा ख्याल जागू में सरी रेना बल जागू जागो में सरी रहे न बल माँ रसिया मन लगना हाम रसिया मन लगना हाँ मोरा जागो मैं सारी रहना बल माँ जाग में सारी बलमा रसिया मनला गे ना हाँ मसिया मन ले न महुतर मोह है स्तन गरबा बहुत रि मो है स्तन आ पिया गरबाल गौ आ पिया गरबाल जागू में सारी बलमा जागू में सारी बलमा जागू में सारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काफी अच्छा जो आनंद देता है मन हाँ, को सुकून देता बिल्कुल, सकुन है। है वाला ना की इसको गाने के बाद थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ राग अच्छा है हाँ, हाँ। और सुबह या शांत एकदम शांत मतलब लेट रात में भी आप गा सकते हाँ, हैं, इसको, हैं और बहुत ही प्रिय राग है और आप इसको मारु विहाग राग को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा और बहुत ही अच्छा राग है मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे थोड़ी देर में लेकिन अभी लेते हैं अल्प विराम उसके बाद फिर से लौट कर आते हैं इसी कार्यक्रम में और सुनेंगे मारु विहाग के बारे में राग मारु विहाग के बारे में और भी बहुत सारी बातें और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है म्यूजिक टीचर बालकृष्ण जी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो प्यार हो सजनी तुम तो प्यार हो सजने तुम तो प्यार हो मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई तुम तो प्यार हो पे तारे जितने इतना समझ लो मेरी तेरी पसम तेरी याद मुझे लूटे तो प्यार हो मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई तुम तो प्यार हो दिल जो न कह सका न गुमा सपा गुठा कदम में झनकार थर थरथरी है तन में ओम तो मुबारक तुम्हें किसी की लरजती में रहने की रात आई के में रहने की आए। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस कार्यक्रम में संगीत की दुनिया में और हम बात कर रहे हैं राग मारु विहाग के बारे में ये औड़ो संपूर्ण जाति का राग है और सुबह या फिर लेट नाइट में शांति के समय में आप इसको गा सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह चार से पाँच के बीच में आप इसका रियाज करेंगे तो काफी अच्छा ये जल्दी आपके पास आएगा राग और इसके लिए जो है एक बिल्कुल शांति का वातावरण चाहिए और उस वातावरण में जितना आप खो जाएंगे जिस तरह से इस गीत का जो राग है या जो भी आप इसका प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए आप भी अपने आप को भूल जाएंगे बालकृष्ण जी yes. और अभी सुनाइए कि इसका जो छोटा ख्याल आपने सुनाया है अंतरा बड़ा ख्याल वगैरह सब नहीं बड़ा ख्याल एक अलग सिस्टम है हाँ, एक अलग प्रोसेस है अच्छा, अच्छा। तो जो बड़े ख्याल हैं वो उस, काफी उसके लिए लॉन्ग टाइम लगेगा तो नेक्स्ट टाइम में जब होगा तो कुछ के बड़े ख्याल भी सिखाऊंगा मैं जी जी जी है ना तो अभी मैंने इनको छोटे ख्याल के उसमें रखा है क्योंकि जल्दी सीख जब सीखना चाहते हैं अगर मैंने डायरेक्ट बड़ा ख्याल सिखा दिया तो उनके समझ भी नहीं आएगा क्योंकि बड़ा ख्याल जो है वो एक ताल में होते हैं अधिकतर और एक ताल में बारह मात्रा होती है और 12 मात्रा जो होती है फोर बीट में जाती है एक मात्रा की फोर बीट एक्स्ट्रा बनती है तो मतलब 48 बीट में एक गाना है मतलब इतना लंबा करना है दो फुट लंबा जो चीज अपने आधे फिट की उसको दो फुट बनाना है ऐसी स्थिति है।, है तो है। उसको मैं बड़े ख्याल को शुरू बाद में लूंगा जी जी इनके सबके बड़े ख्याल है जितने भी मैंने लिए उनके सबके बड़े ख्याल ध्रुपद है धमार है और सब चीज है क्लासिकल लेकिन धीरे धीरे साथ क्योंकि फिर सुनने वाले भी जो है सीख रहे हैं अगर तो वो कंफ्यूज हो कंफ्यूज हो है ना तो मैं चाह रहा जाए कि इस तरह से हो तो इसका मैं अभी आपको बताऊंगा कि तान वगैरह हैं अलाप हैं हम कैसे इनको सेट कर सकते हैं हु, हु, हु. तो इसकी पहले मैं अलाप लूंगा थोड़ा सा अलाप बताऊंगा और उसके बाद ही उसी अलाप को मिला करके मैं तान बना दूंगा उसकी क्योंकि कई बार जो सीखते हैं बच्चे वही सोचते हैं अलाप तान अरे कितनी सारी चीजें तैयार करनी हमें लेकिन मैं ये कहूंगा अगर अलाप चार अलाप तैयार करो तो चार अलाप को मिक्स कर दो एक तान बन जाएगी जाए से दो तान तो हुई ही जाएगी तो एक या दो तान हम उस तरह बना सकते हैं स्वरों का बस समावेश करना है तो मैं अभी आपको अलाप से तान बनाऊंगा जी जी जी स्वगत गामा इस तरह का ये अलाप आराम से गाएंगे ना आप स्वरों को वही अलाप है अब इनको स्पीड में गाएंगे आप डबल करके अगर ताल को आपने डबल कर दिया है, मैं ये कहूंगा जैसा आप गा रहे हैं धा धिन धाधी धिन दिन, दिन, धिन दिन। धा ये तीन ताल है और जो भी हम छोटे ख्याल गा रहे हो तीन ताल में गा रहे हैं तो मैं गा रहा हूँ धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा ये सिंपल हुआ तो मैंने अलाप लिया तो इसी राग उगाएंगे लेकिन अगर इसको मुझे तान तानवे करना धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन तिन धा धिन धा धिन धिन तो वही स्वरों का भी उसी तरह चलन हो जाएगा फिर स्पीड बढ़ जाएगी तो यही मैंने कहा है कि जो अलाप हम कर रहे हैं उसको आप तानवी बना सकते हैं मैं थोड़ा स्पीड में इसे लेकर दिखाता हूँ निसा निसा निसा गमा मैं इतनी देर से जो बोल रहा था उसको मैंने इतना समेट दिया <laughs> यही एक तान हो गई जी जी तो इस तरह से इसमें तान आलाप आप ले सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से खयाल से हम लोग तान पर आते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और बहुत बड़ी चीज को बहुत ही कम समय में आप उसको तान के रूप में सुन सकते हैं और जो मारू विहाग राग में जिस तरह से हम लोग बात करते हैं तो इसमें फिल्मी गीत भी बने होंगे कुछ भजन भी बने होंगे हाँ, तो उनकी कुछ नोक जोक अगर हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे या संगीत प्रेमियों को तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये ऐसा है हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा रमेश जी कि एक सॉन्ग है दिल जो ना कह सका सुना होगा मोहम्मद रफी जी ने इसको गाया था भीगी रात मूवी में ये गाना था और वो मूवी आई थी उन्नीस में और रोशन जी ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था अच्छा। तो ये जो गाना है वो राग में ही। एक दूसरा गाना मैं बताऊंगा मत वाली नारक ठुमक चली मैंने भी नहीं सुना था नहीं। लेकिन मैंने सर्च किया है इसको मूवी है एक फूल चार कांटे एक, एक फूल दो माली तो हमने सुना एक एक फुल फुल चार चार है एक फूल चार कांटे वाली जो मूवी है गाना है जी और वो भी 1960 में आई थी मूवी 1960 में मुकेश जी ने ये गाना गाया था और जयकिशन जी ने इसका संगीत दिया था नहीं। नहीं। एक गाना और बताऊंगा मैं पायल वाली देखना जो एक राज मूवी से है 1963 में ये मूवी आई थी और किशोर कुमार जी ने इसे गाया था म्यूजिक दिया था चित्रगुप्त जी ने जब चित्रगुप्त जी संगीतकार हुए तो उन्होंने ये संगीत दिया था इसका एक और है महबूब मूवी में जमुना किनारे आजा छलिया पुकारे आजा इस तरह का एक सॉन्ग है ये महबूब मूवी में 1976 में ये गाना आया है लता जी ने इसको बड़े प्रेम से गाया है और आरडी डी जी ने इसका संगीत दिया है और एक फेमस सॉन्ग जो मैं कहूंगा सेरा मूवी से है उन्नीस में से लता जी ने मोहम्मद रफी जी ने दोनों ने मिल करके इसे गाया है और राम हीरा पन्ना जी ने इसका म्यूजिक दिया है और सॉन्ग भी बड़ा फेमस है तुम तो प्यार हो सजना हाँ, काफी फेमस ये। ये का तो तुम तो प्यार हो सजना ये सॉन्ग भी मारू राग में ही है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की किस तरह से मारू विगराग को फिल्मों में कैसे गीतों के साथ जुड़ दिया है बहुत ही अच्छे अच्छे गीत इसके ऊपर बने हुए हैं और कोई भी राग आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास हो और उन चीजों को आप लिख के जरूर रखिए जैसे कि ओडो संपूर्ण जाति का ये मारो विहाग राग है और इसमें पांच सुर और फिर आते वक्त जो है सात सौ सुर लगते हैं और मध इसमें तीव्र लगता है और बाकी सब नॉर्मल जो है अपना वो शुद्ध स्वर लगते हैं तो ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप इस राग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत कम समय में मेरे ख्याल से 15-20 दिन में आप इन को 15-20 दिन लग जाएगा इनको प्रैक्टिस करते अगर एक रात की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ये पहले सोरों की एक दिन करिए उसके हाँ। बाद आप छोटे ख्याल पर आइए हाँ। और ऐसा दो चार बार करेंगे तो थिंक कि दस दिन में भी पंद्रह दिन में भी सकते हैं लेकिन पूर्ण डेडिकेशन होना चाहिए समर्पण भाव होना चाहिए क्यूँकी ऐसा नहीं की हमने बोल दिया और पंद्रह दिन आप प्रैक्टिस करके फिर सोचेंगे की अभी तक आया नहीं ऐसा नहीं है लेकिन उसमें आपको भावना के साथ जुड़ना पड़ता है और इसका जो सिस्टम है जैसे कि अड़ो संपूर्ण जो स्टाइल है इसका उस जाति के अनुसार आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और माँ जो है वो तीव्र लगता है बाकी सब शुद्ध स्वर लगते हैं तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तब इन चीजों को बहुत जल्दी और बहुत कम समय में प्रैक्टिस कर पाएंगे तो इसलिए आगे बालकृष्ण जी से मैं चाहूँगा कि गीत जरूर सुनाइए जो हमारे श्रोताओं को लगे कि हाँ नहीं हाँ। बिल्कुल मैं मारू ब्याग से रिलेटेड सुना है बिल्कुल मैंने कहा ना कि, हाँ। कि तुम तो प्यार हो सचना बहुत फेमस सॉन्ग रहा है जी जी जी और मैं उसे कोशिश करूंगा उस तरह गाने की हाँ। मारू ब्याग में ही जी, जी जी तो मैं एक बार ये सुना देता जरूर सुनाइए तुम तो प्यार हो सजना तुम तो प्यार हो मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई तुमसे प्यार हो सजना तुम तो प्यार हो कितना है प्यार हमसे इतना बता दो कितना है प्यार हमसे इतना बता दो पर पिता रे जितने इतना समझ लो चलो जाओ हटो जाओ दिल का दामन छोड़ो तुम तो प्यार हो सजना तुम तो प्यार हो इस गाने में क्या है रमेश जी, जी। कि जब इसे गाया है तो इसमें दोनों मध्यम का यूज किया है नहीं, नहीं। मतलब खूबसूरत ही राग मारू बिह महाग में भी दोनों मध्यम लगते हैं लेकिन जब हम बंदिश गाते हैं तो तिब्र का ज्यादा यूज होता है।, सुद्ध मा है वो बहुत कम रूप में लगता है है जैसे ही इसे गाया है, तो जिन गाना गाया है तुम तो प्यार हो सजना तो इसमें दोनों माँ का खूबसूरती से यूज किया है तो ये राग मारू बह का ही बिल्कुल गाना मारू बिहार का ही लेकिन दोनों मध्यम का यूज किया है खूबसूरत बढ़ाने के कई बार क्या होता है की जैसे हम कोई राग गा रहे हैं और हमें सुंदर बनाना है तो कई बार कुछ सुंदर लगेगा तो इसी गाने में उन्होंने दोनों मध्यम का यूज किया है और अच्छा अच्छा गाने को बड़ा खूबसूरत बनाया है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार हम लोग गीत सुनते हैं तो बहुत समय लगता है हमको पकड़ने में भी की कौन सा राग पे आता है क्योंकि वो जब कंपोज किया जाता है वहाँ पर वो चीजें देखी जाती हैं कि राग राग तो बेसिक है ही है उसका लेकिन उसको कितना खूबसूरती हम लोग उसमें दे सकते हैं वो देखा जाता आ, है तो, तो वो चीजें जो है कंपोजिशन में कभी म्यूजिक एंड फिर वो सारी चीजें देखी जाती है तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है की अरे ये वही राग है की कोई और है थोड़ा सा मिलता जुलता इधर उधर का यूज किया जाता है बेस है वो चीज ये है की राग मारू विहा ये गीत बने हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे गीत है जो आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और जितना आप गीतों को सुनेंगे सुनना बहुत जरूरी जितना ज़्यादा आप सुनेंगे बेल्कुल, बेल्कुल, उतना ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी लोग बारूविहा राग का सवेरे अच्छी प्रैक्टिस करें तो आइए मैं जाते जाते कहूँगा कि इस राग का जो चलन है या इसको प्रैक्टिस करने के लिए किस किस तरह की बातें ध्यान में रखनी है मैं ये बताऊँगा रमेश जी की जब हम रियाज करें तो सबसे पहले तो एक नोट पर रहें शाह पर हमेशा प्रैक्टिस शाह पे हमें शाह पे थोड़ी सी रख, उंगड़ी रखें मतलब स्वर को चलाए और उसे बजने दें, उसे सुने उसके बाद जो स्वर बताए हैं, जैसे मारू करना है तो मा सा मी सा मतलब सा ग तिब्र लगाना है गा लगेगा रे को बर्जित रखना है रे बजाना नहीं है आरओ में तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है सा ग प नी सा नी था प म गे सा तो मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का अब रोह में सातों स्वर लगेंगे आरओ में पांच लगाना है और एक एक स्वर को थोड़ी देर रुक रुक कर रखना है ये नहीं कि हम जल्दी से बोल दिए तो हमें खुद को समझ में जब भी हम रियाज करें तो एक स्वर पर थोड़ी देर रुके उसे समझें आगे बढ़ें और फिर उनको प्रैक्टिस में, में करें और अगर फिर उसके बाद आप फास्टर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आप शुरू में ही फास्ट कर दिए तो, तो ना तो आपको समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा फिर आप सोचेंगे क्या है तो बस यही है बस तो यही वही बात है कि बेसिक चीज़ों को आप अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो फिर बाकी आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता और स्लोली ही आप प्रैक्टिस कीजिए फिर बाद में उसको स्पीड तो आराम से बढ़ा सकते हैं लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो स्लोली आप स्टार्ट कीजिएगा बहुत ही प्यार से पूरे भावना युक्त हो डूब जाइए और प्रैक्टिस कीजिए चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए संगीत प्रेमियों के लिए एक संदेश जरूर दे एक मैसेज दे कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बताऊँगा कि प्रैक्टिस तो जब मन कर रहा हो ना तब तो प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए और अगर हम सीख रहे हैं तो सुबह रोज़ ज़रूर गाएँ चाहे हम उठ के आधा घंटे बाथरूम में गए कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वर आती है बाहर लोग सुनते हैं मैं कहता हूं आप अपने मन की जो भावना है उसको बाथरूम में निकाल दीजिए लेकिन उस स्वर पर आइए आप अपने आप को समझिए जो आप गा रहे हैं उस समझ में आना चाहिए आपको अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो तो साउंड वाले को बहुत अच्छा लगेगा संगीत में खुद को डूबना पड़ेगा पहले और जब आप खुद डूब जाएंगे तो साउंड वाले को डुबा सकते हैं तो पहले खुद डूबना सीखिए तो बस प्रैक्टिस में करते वक्त खुद को डुबो लीजिए आधे घंटे लेकिन वो पूरा तन मन से करते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बालकृष्ण जी और हमारे साथ जुड़कर आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से राग मारू विहाग के बारे में आपने बताया और मुझे आशा है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं वो इन सारी बातों को जानेंगे समझेंगे और प्रैक्टिस अच्छा करेंगे और संगीत की दुनिया में अपना नाम करेंगे इन्ही शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं इजाजत और आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा है इसके बारे में आप मैसेज कर सकते हैं उसके लिए नंबर नोट कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज जरूर कीजिए कि संगीत की दुनिया ये कार्यक्रम आपको आज का कैसे लगा तो चलिए इसी के साथ मुझे और बालकृष्ण जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो मतवाली जाए।, जाए फूल दम के आ दम के, बादल में जू बिजली चमके गीत सुनाके तू छम, छम के गीत सुनाके तू छम चम खे ललचाए छुप जाए हाय हाय मत वाली नार घुमक घुमक चली जाए इन कदमों के किस जिया ना झुक जाए पायल वाली देखना यहीं पे कहीं दिल है बगतले पायना पायल वाली देखना जैसे दामिया में उड़े कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े उठा रे नयन कजरारे पर इतना समझ ले किसी की लगे आए ना पायल वाली देखना यहीं पे कहीं दिल है बग तले आयना पायल वाली देखना